सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विना नावधीतमस्तु मा वेद्विषा वहै ॐ शान्तिः हाजि कल का हमारा प्रसंग चल रहा था शालीय शालायाम भवा शालीय शाला में होने वाले को शालीय कहते हैं कोई भी पदार्थ हो सकता है कोई भी वस्तु है जो कि शाला में होने वाला है जो कि शाला में होने वाला नोट करके रखिए शाला शब्द टाबंत है टाप प्रत्यंत है यानी स्त्रीलिंग में है तो टाप प्रत्ययांत होने के कारण से ज्ञाप प्रातिपदिका इस सूत्र के माध्यम से आगे प्रत्यय आ सकते हैं ज्ञान आबंत और प्रातिपदिक शब्दों से प्रत्यय उत्पन्न हो सकते हैं तो ये आबंत है इसलिए इस शाला शब्द से प्रत्यय उत्पन्न हो सकता है तो सुस अम औस गे भ्याम भस ग्याम भस ओस आम, गी ओ सु इक्कीस प्रत्यय आते हैं और इन इक्कीस प्रत्ययों में से हमें सुप विभक्ति के माध्यम से त्रिक बना करके प्रथमा द्वितीय और इस प्रकार से सात विभक्तियां बनानी है और एकवचन वचन द्विवचन बहुवचन की संज्ञा करनी है विभक्ति तरह से विभक्त संज्ञा भी हो जाएगी शालायाम भवा शाला में होने वाला इस अर्थ को ध्यान में रख करके हम यहां विभक्ति लाएंगे क्योंकि आधार को लेकर के बात कही जा रही है शाला में होने वाला यानी शाला आधार है यहां पर तो आधार किसको कहते हैं तो व्याकरण कहता है आधारोधिकरणम आधार को अधिकरण कहते हैं व्याकरण में और जो अधिकरण कारक होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है सप्तमी इस सूत्र से तो सप्तमी विभक्ति आ जाती है और बाकी विभक्तियां हट जाती है सप्तमी विभक्ति का एक द्विवचन बहुवचन गी ओस ये तीन विभक्तियां हमारे सामने हैं और हमारी है शालायाम शाला, शाला में एक की विवक्षा है तो गि विभक्ति आएगी और ओस और सुख ये हट जाएंगे तो हमारे सामने शाला और गी, ये स्थिति है इस स्थिति में हमें आगे प्रत्यय लाना है तो प्रत्यय लाने के लिए अधिकार सूत्र आ रहा है समर्थानाम प्रथमादवा समर्थानाम प्रथमादवा ये सूत्र कहता है समर्थ शब्दों में प्रथम शब्द से प्रत्यय उत्पन्न होता है समर्थानाम निर्धारण में शिष्ट विभक्ति है जितने समर्थ पद हैं समर्थ शब्द हैं समर्थ का मतलब है योग्य जो जिन शब्दों के साथ हम व्यवहार करेंगे आपस में एक दूसरे की योग्यता मेल खानी चाहिए आपस में जो संबंध है एक दूसरे के साथ में वो उचित होनी चाहिए तो समर्थ शब्दों में ही विधि होती है विधान होता है तो समर्था नाम जो समर्थ शब्द है उन शब्दों में जो प्रथम समर्थ शब्द है उससे प्रत्यय आता है तो प्रथम समर्थ का मतलब है विधायक सूत्र में जो शब्द प्रथम उच्चारित है उससे प्रत्यय उत्पन्न होता है तो यहां पर समर्थानाम प्रथमार इस सूत्र के अधिकार में सूत्र आया है तत्र भव तत्र भव कहते हैं सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में प्रत्यय होता है सप्तमी विभक्ति से समर्थ यानी समर्थ सप्तमी विभक्ति ऐसा कहेंगे समर्थ सप्तमी विभक्ति से भव अर्थ में होने अर्थ में प्रत्यय होता है अब ये जो सप्तमी समर्थ शब्द से भव अर्थ में जो प्रत्यय होगा वो कौन सा प्रत्यय होगा इस संदर्भ में कल आपके सामने रखा था सामान्य सूत्र प्राप्त को अण ये सामान्य सूत्र है उत्सर्ग सूत्र कहते हैं इसको ये अण प्राप्त हुआ है इसको औसर्गिक सूत्र कहते हैं उत्सर्ग को ही कहते हैं अब अन प्रत्यय आता है तो शाला जो शब्द है ये शाला शब्द किस प्रकार के शब्द है इस बात को लेकर के यहां पर बात कही जा रही है तो शाला में जो आकार है वो वृद्धि है आकार दो है यहां पर शामे भी है और लामे भी है लेकिन सूत्र कहता है वृद्धि यस्य अचा मी वृद्धम वृद्धि यस्य अचा मिसी सूत्र निकालिए पहले ही पाद का है अंतिम सूत्रों में है अंतिम सूत्र से दो सूत्र पहले अंतिम सूत्र से अंतिम सूत्रों में दो सूत्र पहले वृद्धि अचाम आदि मूल पाठ में निकाल के देखिएगा तो वृद्धि ही प्रथमा एक क्वचन है ये एक है अचाम छे तीन है आदि एक एक है तद एक-एक है और वृद्धम एक एक है तो ये कहता है यस्या, यस्या अचाम ही वृद्धि वर्तते तद वृद्धम वृद्धि संझ्या तो यस्या जिस शब्द के अचाम अचो में अचाम में यहां पर निर्धारण में सृष्टि विभक्ति है ये एक है अचाम में भी छे तीन है तो कह, कहते हैं ये शब्द से जिस शब्द के अचाम अचो में जिस शब्द के अचो आदि ही आदि अच वृद्धि ही वृद्धि है तद वह जो वृद्धि है तद तद का मतलब तस् उस वृद्धि की वृद्धम वृद्धम ऐसी संज्ञा होती है सूत्र के अनुसार अर्थ को समझने का प्रयत्न करिएगा सूत्र क्या कह रहा है याम आदि ही वृद्धि ही वर्तते तीन तद, तद तस् वृद्धम संज्ञा यसे अचा आदि ही वृद्धिवर्तते तस् वृद्धम की संज्ञा जिस शब्द के अचो में आदि अच वृद्धि है उस वृद्धि शब्द की या उस वृद्धि की वृद्ध संज्ञा होती है जिस शब्द के अचों में आदि अच वृद्धि है उस वृद्धि वाले शब्द की वृद्ध संज्ञा होती है तो वृद्ध संज्ञा कर दिया यहां पर तो वृद्धि का एक और नाम आ गया वृद्ध तो अब वृद्ध संज्ञा होने से जो तत्व भव सूत्र है तत्व भव का मतलब उसमें होने वाला यानी सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो शब्द है शाला सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट का मतलब है क्योंकि हम अर्थ करते समय हमने देखा सप्तम विभक्ति वहां पर है शालायाम तो शाला शब्द में सप्तम विभक्ति विद्यमान है इसको कहते हैं सप्तम विभक्ति से निर्दिष्ट जो शब्द है शाला उस को कहने में उस शाला में होने वाला इस अर्थ को बताने के लिए जो अण प्रत्यय आ रहा था सामान्य अण उसको रोकता है कौन यह वृद्ध शब्द यह वृद्ध शब्द जो है वृद्ध संज्ञा जो कि है यह वृद्ध शब्द उस अर्थ को रोक देता है तो रोक करके दूसरे प्रत्यय को विधान करता है इसलिए इसका नाम वृद्ध रखा वृद्ध रखने का प्रयोजन यह कि यह वृद्ध रखने से यह वृद्ध शब्द उस अणु प्रत्यय को रोकता है तत्र भव अर्थ में आने वाले अणु को रोक देता है रोक करके वृद्धा वृद्धाक्ष वृद्धाक्ष वृद्ध शब्द से जिसकी वृद्धि हुई है उस वृद्धि को वृद्ध नाम रखा है तो उस वृद्ध वाले शब्द से छत्यय होता है किस अर्थ में होता है तो कहा शेषे शैक्षिक अर्थ में होता है शेषे की अनुवृत्ति आ रही है वृद्धाच सूत्र में तो अब यहां पर हमको शेष को समझना है शेष क्या होता है शेष को समझना है यह कहता है शैक्षिक अधिकार में वर्तमान वृद्ध वृद्धाच इस सूत्र से छ प्रत्यय होता है तो शेषिक क्या है शेष क्या है इसको समझना है तो सूत्र है शेषे संख्या लिखी हुई है देखिए चार दो इक्यानवे फोर टू नाइन वन निकालिएगा शेषे तो शेषे सूत्र है तो ये सूत्र शेष में इसका इतना अर्थ है शेष में ऐसा अर्थ होगा तो किससे शेष है तो यह प्रश्न उत्तर जैसे शेष का मतलब बचा हुआ शेष का अर्थ होता है बचा हुआ किससे बचा हुआ पहले कुछ कहा है उससे बचा हुआ तो आपको यह पृष्ठ है आपका पैंतीस तो आप 31 पृष्ठ संख्या निकालिए इकतीस 31 वन पहला है और नाइन टू बानवे सूत्र है तस्यापत्यम सूत्र है हां यह सब आपको समझना है थोड़ा सा यह समझ में आ जाएगा तो हमारा यह शालीय शब्द भी समझ में आएगा चार 1 में बानवे संख्या पर तस्यापत्यम सूत्र निकालिएगा और तस्यापतम सूत्र के आगे जो संख्या लिखी है नाइन टू उसके नीचे संख्या के नीचे एक छोटा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा पेंसिल से तस्यापत्यम यह कहता है शेष्टी समर्थ शब्द से अपत्य को संतान को कहने के लिए प्रत्यय आता है संतान को कहने के लिए श्रेष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से ष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से यानी षष्टि विभक्ति से युक्त जो शब्द होगा उससे अपत्य अपत्य कहते संतान संतान को कहने के लिए प्रत्यय आता है तो इसका अधिकार चलेगा तस्य अपत्यम में जैसे कि मैं बोलूं गर्गस्य अपत्यम गार्ग्य गर्ग के संत गर्ग की संतान को गार्ग्य कहेंगे अगर स्त्रीलिंग में है तो गार्गी हो जाएगा गारगी में अलग प्रत्यय आएगा गारगी में अलग प्रत्यय है तो संतान को कहने के लिए जैसे गर्गस्य अपत्यम गर्गस्य में छठी विभक्ति है और अपत्यम का अर्थ होता है संतान गर्ग गर्ग की संतान को गार्ग्य कहेंगे उसके लिए प्रत्यय आएगा तो ऐसे ये ये करते हैं तस्य तो इस को कहने के लिए बहुत सारे प्रत्यय एक संतान को कहने के लिए होता है फिर एक गोत्रापति होता है गोत्र संबंधी संतान एक तो साक्षात संतान होती है और एक गोत्र से युक्त संतान होती है और गोत्र के विषय में आपको बताया था मैंने पहले तीसरी पीढ़ी से गोत्र प्रारंभ होता है और गोत्र दो के होते हैं एक खून के रिश्ता से होता है एक गुरु शिष्य संबंध से होता है गोत्र जो चलते हैं दो प्रकार से चलते हैं एक तो रक्त संबंध जिसको आप कहते हैं रक्त संबंध से जो होते हैं उनमें जो गोत्र चलता है वह तीसरी पीढ़ी से चलता है पोत्र से चलता है और एक गोत्र संबंध चलता है विद्या से विद्या से संबंध होता है विद्या संबंधी और रक्त संबंधी तो विद्या संबंधी और रक्त संबंधी दोनों से गोत्रापत्य चलता है गोत्र संबंधी संतान ऐसे अलग अलग प्रत्यय आएंगे इसके आगे तस्यापत्यम के अधिकार में अब वापस आ, आ जाइए यहां शेषे के पास में एक तो वो एक अर्थ है तस्यापत्यम शेषे के पास आ जाइये शेषे वाला सूत्र है ये 35 पृष्ठ पर है और इसे बगल में लेफ्ट साइड में 34 पृष्ठ में चार सूत्र है उनको समझना है 66, 67, 68 और 69 66, 67 68, 69 ये चार अर्थ है ये चार अर्थों में अलग अलग अर्थों को बताते हैं सूत्र चार अर्थों को बताते हैं इन चारों अर्थों को बताने के लिए भी प्रत्यय आते हैं छियासठवां सूत्र देखिएगा यह कहता है तदस्मिन अस्थि इति देश तन्नामी तदस्मिन अस्थि इति देशे तन्नामनी मैं सबकी व्याख्या नहीं करूंगा मोटे तौर पर बोलूंगा नहीं तो इसी में हमारा समय जाएगा ये कहता है तदस्मिन अस्थित तन्नाम तदस्य अस्मिन देशे तन्नाम यह कहता है प्रथमा विभक्ति से युक्त जो शब्द है प्रथमा समर्थ जो प्रथमा विभक्ति से युक्त शब्द है और ये प्रथमा सम, प्रथमा विभक्ति से समर्थ जो शब्द है सप्तमी को अर्थ को देता हो सप्तमी के अर्थ को देता हो और देश अविधेय हो यानी देश को कहने वाला हो तब प्रत्यय होता है जो इसके अधिकार में जो प्रत्यय कहेंगे वो प्रत्यय होते हैं कहीं अनत्यय होता है कहीं इच्छा प्रत्यय होता है कोई कोई अलग प्रत्यय ऐसे अलग अलग प्रत्यय होते हैं प्रथमा विभक्ति से युक्त जो शब्द है और सप्तमी के अर्थ में विद्यमान हो और देश को कहने वाला हो वो शब्द तो प्रत्यय होता है तो इसको कहते हैं तद अस्विन अस्थि इति देश है देश को कहने वाला हो सप्तमी के अर्थ में विद्यमान हो और प्रथमा विभक्ति से युक्त हो जैसे मैं एक उदाहरण दू एक शब्द है उदुम्बर उदुम्बर कहते हैं गूलर को गूलर को उदुम्बरह तो मैं कहूं उदुंबर उदुंबर तो बहुवचन में इसको लेना है उदुंबरा अस्मिन देशे सती उदुंबरा अस्मिन देशे सन्ती औदुंबर अण प्रत्यय हो जाएगा प्राग्दिव्य तो अण जो सूत्र में बताया था आपको अन प्रत्यय वह अन हो जाएगा उदुंबरा अस्मिन देशे सन्ती इतिदम्बरा तो उदुम्बरा यह प्रथमा विभक्ति में है। और सप्तमी विभक्ति को कह रहा है अस्मिन देशे, अस्मिन इस देश में हैं, गूलर इस देश में हैं, उसको औदम्बरा देश कहते हैं, तो अस्विन अश्विन जो है सप्तमी के अर्थ को बता रहा है हम अभिभक्ति है सप्तमी अर्थ को बता रहा है और देश उसका अभिधेय है और देश को कहने वाला शब्द है तो औदुंबराह देश को कहते हैं यहां पर औदम्बराह का मतलब है जिस देश में गूलर के पेड़ है यानी जिस प्रांत में या जिस स्थान में बहुत ज्यादा गूलर होते हैं उसको औदुंबराह देश ऐसा तो ये इस अर्थ को यह एक अर्थ है यह एक अर्थ है एक तो तस्यापत्यम यह एक अर्थ था और यह दूसरा अर्थ है अब तीसरा अर्थ देखिए तेन निर्वृत्तम अगला सूत्र देखिए तेन निवृत्तम तृती तेन निर्वृत्तम तेन का मतलब तृतीय विभक्ति तेना में तृतीय विभक्ति है तेना तृतीय विभक्ति से युक्त जो शब्द होगा निर्वृत्तम निर्वृत्तम करते हैं उत्पन्न होना उत्पन्न करना बनाया जाए निर्वृत्त का बनाया गया बनाया गया इस अर्थ में प्रत्यय होता है बनाया गया इस अर्थ में प्रत्यय होता है और वो देश को कहने वाला हो तृतीय विभक्ति से युक्त शब्द हो बनाया गया इस अर्थ को बताने वाला हो और वो देश को कहने वाला हो क्योंकि अस्मिन नीति देश की अनुवृत्ति आ रही है छासठवें सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है इसमें तो तृतीय विभक्ति से युक्त शब्द हो बनाया गया इस अर्थ को बता रहा हो और देश को कहने वाला शब्द हो तो प्रत्येक होता है यह दूसरा अर्थ बताया जैसे कि उदाहरण है सहस्रेणा सहस्रेन निवृत्त सहस्रेन निर्वृत्तो दुर्ग सहस्रो दुर्ग सहस निवृत्तो दुर्ग सहस हजारों हजारों हजारों रुपयों से बनाया गया जो दुर्ग है सह, सह, सहस्रे निर्वृत्तो दुर्ग साहस दुर्ग इसमें भी अण हो रहा है हजारों रुपयों से बनाया गया दुर्ग किला तो ये दूसरा अर्थ हो गया पहला अर्थ है तदस्य अस्मिन देश तन्नामनी और दूसरा अर्थ है तेन निवृत्तम और तीसरा अर्थ है तस्य निवासा अगला सूत्र देखिए तस् निवासा हां क्या प्रश्न है ओम स्वामी हां जी स्वामी जी इनसे केवल अ प्रत्यय होंगे या और भी प्रत्यय हो सकते और भी प्रत्यय होंगे और भी प्रत्यय होंगे जहां जैसी आवश्यकता है वैसे वैसे, वैसे प्रत्यय होते जाएंगे धन्यवाद अगला सूत्र है तस्य निवास तस्य निवास यह कहता है छठी विभक्ति से युक्त जो शब्द होगा और निवासा निवास को कहने वाला हो तो प्रत्यय होता है और वो भी देश को कहने वाला शब्द हो अस्मिन देशे की अनुवृत्ति आगे जा रही है छठी विभक्ति से युक्त शब्द निवास अर्थ को बताने वाला हो और वह शब्द देश को कहता हो तो प्रत्यय होता है उदाहरण के लिए कुरुणाम निवासो कुरूम नि निवासो ग्राम निवासो ग्राम कुरूणाम में छठी विभक्ति देखिएगा निवासो ग्राम कौरव कौरव कुरु नाम निवासो ग्राम कौरव या कौरव का अर्थ व्यक्ति नहीं है या कौरव का मतलब देश है वह स्थान है वह ग्राम है वह जो गांव है वह जो नगर है वह जो स्थान है देश को कह रहा है कौरव शब्द कुरुओं के निवास वाला जो वाु लोगों का जो निवास स्थान है है। उस को कहते स्थगते कौरवा य कौरव कर्त कुरु पुत्री वूसरे अर्थ मेग ज अर्थ मे होगे तु कौरवा जो है का जो कुरुओं की जो संतान है उनको कौरव कहेंगे वह संतान अर्थ को जब बताएगा तब वो संतान अर्थ होगा यह तो स्थान को बताने के लिए प्रत्यय आया है इसलिए यहां कौरव का मतलब है स्थान है वो गांव है कुरुओं के रहने का जो स्थान है उसको यहां पर कौरव कहते हैं यह निवास अर्थ को बताता है यह ती, तीन अर्थ हो गया अगला सूत्र देखिएगा अधूरा भवश्च अदूर भवस्त तस्य निवासा सूत्र से तस् शब्द की अनुवृत्ति आ रही इसमें अधूर भव यह कहने का ढंग होता है अलग अलग शब्दों से कहते हैं या तो निकट कहो निकट का मतलब समीप सीधा सीधा निकट कहो या सीधा सीधा निकट ना कहकर के अधूरा भव जो दूर में नहीं है अर्थात निकट में है तो ष्टी समर्थ प्राधिपतिक से यानी छठी विभक्ति से युक्त शब्द से समीप अर्थ में प्रत्यय होता है समीप अर्थ अधिक समीप अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय होता है अधूर अभाव का मतलब है समीप निकटता नजदीक तो छठी विभक्ति से युक्त शब्द से निकट अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय होता है और वो भी देश को कहता हो प्रत्यय होने के बाद जो शब्द बनता है वो देश को कहने वाला हो उदाहरण हिमवत अदूरभव ग्राम हिमवत अदूरभव ग्राम हईमवत नहीं, वो ग्राम बोलना है मैं नगर नगर नपुंसकलिंग में अगर होगा अगर ग्राम के जगह पर यहां पर पुल्लिंग हो जाएगा हेमवत हो जाएगा हिमवतो अधूर भव हिमवतो अध ग्राम हेमवत ग्राम जो हिमालय के समीप गांव है हिमालय के पास का जो गांव है उसके समीप का जो गांव है उसको हेमवत ग्राम कहेंगे यह समीप अर्थ को बताता है तो यह चार अर्थ है इन चार अर्थों को कहते हैं चातुरार्थिक चातुर चतुर को चातुरार्थिक कहेंगे यानी चतुर अर्थों में होने वाले प्रत्ययों को चातुर चातुरार्थिक प्रत्यय कहते हैं इन चारों चारो अर्थों में होने वाले प्रत्ययों को चातुरार्थिक प्रत्यय कहते हैं चातुरार्थिक प्रत्यय तो यहां एक तो तस्याप्रत्यम ये और ये चातुरार्थिक इन चारों अर्थों में होने वाले प्रत्यय और तस्याप्रत्यम में होने वाले प्रत्यय इनको छोड़कर के जो प्रत्यय होंगे उनको कहेंगे शेष हाँ जी मेरी बात को समझ लीजिएगा शेष किससे शेष है पांचों अर्थों से शेष है ओम ओम समी जी हाँ जी आपने कल लिखवाया था कि जो निकट और दूर के हैं उसमें द्वितीय विभक्ति आती है नहीं वो अलग विषय है वो अलग विषय है अच्छा वो अलग विषय वो अलग विषय है वो अलग विषय ये अलग विषय विशे। ये विशेष विधान है यहाँ पर जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है वो अलग विषय यह अलग विषय तो यहां मैं बता रहा था शेष शेष का मतलब बचे हुए किससे बचे हुए तो इन पांचों अर्थों को लेकर के कहा जा रहा है शेष इन पांचों अर्थों में होने वाले जो प्रत्यय है उन प्रत्ययों से जो बचा हुआ है वह है शेष एक है तस्यापत्यम एक वो और ये चातुरार्थिक ये चार अर्थों में होने वाले प्रत्यय तस्यापत्यम और चार अर्थों में होने वाले प्रत्ययों से बचे हुए जो प्रत्यय है उनको कहते हैं शेष समझ रहे थे ये बात जो अभी तक मैंने जो बताया इस बात को आप अपने से जो जिस, जिस किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा ओ, जी ओ, स्वामी जी आ, स्वामी इन पांचों अर्थों में होने वाले प्रत्ययों से बचे हुए लेंगे तो हाँ जी हाँ जी मतलब स्वामी जी प्रत्यय क्या केवल प्राण प्रत्यय या और कोई बहुत सारे प्रत्यय है बहुत सारे प्रत्यय है इन अर्थों में आने वाले जो प्रत्यय हैं उनको छोड़ करके इन इन अर्थों में जो जो प्रत्यय होंगे वो छोड़ दो बाकी जो शेष है वो दूसरे होंगे स्वामी जी इन, इ, ओम बोलिए ओम स्वामी बोलिए ओम स्वामी तो कैसे पता चलेगा इन चारों अर्थों में क्या क्या प्रत्याय आएंगे ये क्या ये बताने वाले अध्यापक बताएंगे आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो पढ़ाने वाले आपको बताते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा पहले तो स्वीकार करके चलना पड़ेगा ना प्रारंभ में क्योंकि अभी आपने तो पढ़ा नहीं है ये मतलब इन सब सूत्रों को पढ़ा नहीं है तो वो तो आपको कैसे पता लगेगा बताने वाला ही बताएगा पढ़ाने वाला अध्यापक आपको बताते दे जाएगा देखिए ये जो है इस अर्थ में ये प्रत्यय आ रहा है सस् निवास अर्थ में यह प्रत्यय आ रहा है ये उत्पन्न किया गया इस अर्थ में प्रत्यय आ रहा है यहां उस देश में होने वाले अर्थ में प्रत्यय आ रहा है यह अपत्य को संतान को बताने के लिए यह प्रत्यय आ रहा है ये तो बताएगा ना अध्यापक आपको आगे बताता जाएगा कौन सी हाँ जी हाँ और कौन बोल रहे थे हाँ सोमी जी माई बोल रहा था जी अभी जो इधर का केवल अर्थ पड़ा है लेकिन प्रत्यय दूसरे सूचनाओं से आ जाए स्वामी हां जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है हां जी दूसरे सूत्रों से आएंगे ये तो अर्थ बताते हैं तो इस अर्थ में जो उस प्रकरण में जो जो प्रत्यय होंगे जिस जिस प्रकरण में वो उस उसके अर्थ में वो होते जाएंगे कहीं नि, निवास को बताने के लिए तो निवास को बताने के लिए आएगा ऐसा अलग अलग अर्थों को बताने के लिए आएगा हां जी हम आगे बढ़ते हैं अब शेष को समझ लीजिएगा एक ये हो गया एक तो संतान को बताने के लिए और इन चार अर्थों को बताने के लिए प्रत्यय होते हैं इनसे बचे हुए शेष है और वो शेष क्या है वो समझना है आपको अभी अभी शेष को समझना है अब देखिएगा शेष को समझा रो में एक पृष्ठ आगे बढ़िएगा सैंतीसवां पृष्ठ देखिएगा सैतीसवां पृष्ठ पच्चीसवा सूत्र है तत्र जातः मिला पच्चीसवा सूत्र तो शेष में शेष में यानी तस्यापत्यम और चार अर्थों को हटा करके जो बचे हुए हैं वो बचे हुए किस किस अर्थ में आते हैं तो यहां पर कहा वो शेष में आते हैं वो शेष क्या है तो एक अर्थ बताया तत्र जाता तत् जाता अर्थ में सप्तमी विभक्ति से युक्त शब्द हो और जाता उत्पन्न अर्थ को बताने वाला हो तो प्रत्यय आता है तत्र जाता तत् जाता इस अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय आएंगे शेष में शेष में तत्र जाता इसके अधिकार में प्रत्यय होंगे और यह तत्र जाता जो है तत्व जाता ये इक्यावनवे सूत्र तक इक्यावनवे कहने कर इक्यावन सूत्र तक जाएगी इसकी अनुवृत्ति पच्चीस संख्या के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा और तत्र जाता के आगे 51 लिख लीजिएगा ये 51 सूत्र तक इसकी अनुवृत्ति जाती है तो आगे के सूत्रों में जाता अर्थ में सप्तमी विभक्ति से युक्त जो शब्द होंगे उन शब्दों से जाता जाता मतलब उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ अर्थ में प्रत्यय होते जाएंगे आगे और 51 सूत्र के नीचे सस्म एक सूत्र है वो छठी विभक्ति को लेकर के कहता है फिर उसके बाद तिरपनवा सूत्र है तत्र भवा मिल गया तत्र भवा पहला सूत्र है तत्र जाता है। सप्तमी विभक्ति से युक्त शब्द से जाता अर्थ में प्रत्यय होते हैं एक दूसरा सूत्र है तत्र भव सप्तमी विभक्ति से युक्त शब्द से भव होने अर्थ में प्रत्यय होता है तत्र भव सप्तमी विभक्ति से समर्थ शब्द से भव अर्थ में होने अर्थ में प्रत्यय होता है और यह तत्र भवा की अनुवृत्ति जाती है 73 तक तो आगे लिख लीजिएगा 73 और तिरपन सूत्र के सूत्र की जो संख्या है तिरपन के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा तो दो अर्थ हो गए यहां पर तत्व जाता तत्र भवा अब एक पृष्ठ पलटिएगा आगे बढ़ी एक पृष्ठ अड़तीसवां पृष्ठ में देखिएगा तिरपन के बाद 74 है तिरपन कह रहा हूं सॉरी तिहत्तर तिहत्तर के तिहत्तर के बाद चौहत्तरवां सूत्र है 74 फोर आगता यह तथा पंचमी विभक्ति है तथा पंचम विभक्ति है पंचमी विभक्ति से युक्त शब्द से आगता आया इस अर्थ में प्रत्यय आता है तह आगता पंचमी विभक्ति से युक्त शब्द से आगता आया इस अर्थ में प्रत्यय होते हैं अब यह ततः शब्द की अनुवृत्ति जाती है ततः शब्द की अनुवृत्ति जाती है चौरासी एटी फोर और आगता की अनुवृत्ति जाती है एटी एटी फोर के बाद में बीच में थोड़ा एक एक कुछ सूत्र है जो तदगती पतिदूत हो तदगती विभक्ति से युक्त होकर के कुछ हो होंगे काम यह एटी तक जाएगा तदग्छती में तद प्रथमा विभक्ति है एटी तक जाता है फिर एटी में है सो निवास सो निवास वह इसका निवास है वह इसका निवास है इस अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय होते हैं वह इसका निवास है वह इसका निवास है इस अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय होते हैं और सौ अस्य की अनुवृत्ति सौ तक जाती है सौ अब आगे बढ़िए 101 सौ एक तेना प्रोक्तम तेना तृतीय विभक्ति से युक्त शब्द प्रोक्तम कहा है बताया है प्रवचन किया है बोला है इस अर्थ में प्रत्यय होंगे ये जो अष्टाध्यायी है अष्टाध्यायी यह तेन प्रोक्तम के अर्थ में आता है यानी व्याकरणम अष्टाध्याय का मतलब व्याकरण यह जो व्याकरण है हमारा यह व्याकरण जो है तेन प्रोक्तम अर्थ में आता है पानीना प्रोक्तम व्याकरणम पाननीयम व्याकरणम ऐसा होता है मैंने पहले बताया था आप लोगों को याद हो प्रारंभ में पाननीय व्याकरणम तेन प्रोक्तम इस अर्थ में होता है यानी पानिनी के द्वारा प्रवचन किया गया है पानिनी के द्वारा बताया गया है तेन प्रोक्तम अर्थ में तो तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से तृतीय विभक्ति से शब्द से प्रोक्तम कहा है बताया है इस अर्थ में प्रत्यय होंगे यह 111 तक इसकी अनुवृत्ति जाती है और बीच में कुछ और सूत्र है कुछ अलग अलग अर्थों में होते हैं फिर देखिए एक 120, 120, एक तस्य ईदम तस्य ईदम उसका यह है तस्य ईदम का मतलब है उस उसकी ये चीज है उसकी ये पुस्तक है उसका यह घर है तो उसकी ये है उसकी ये है इस अर्थ को कहने वाले प्रत्यय होंगे और ये ये जो प्रत्यय होंगे आगे के सूत्रों में होते जाएंगे ये तस्य विकारा सूत्र है तस्वीकार इससे पहले पहले तक होंगे ये तस्य वाला जो है तस्य विकारा से पहले पहले तक होंगे तस्य विकारा तो इतने सारे अर्थों में शैक्षिक प्रत्यय होते जाएंगे शेष अर्थ वाले प्रत्यय ये सारे त्र जाता त्र भव तथा आगता सोस्त निवास तेना प्रोक्तम तस्वीकार नहीं तस्वीर विकार से पहले पहले तस्वीकार को नहीं लेना ये तस्वीर विकार से पहले पहले तक ये सब शैषिक प्रकरण कहते तस्विक से पहले पहले तो इन सब अर्थों में ये प्रत्यय होंगे जी सतह शब्द की आपने चौरासी तक बताई थी और आगता थी। आगे? आगे की हाँ जी आगता की 82, 82। जी जी अब मैं आपके एक उदाहरण दे रहा हूं अब शेषे वाला सूत्र के पास पहुंच जाइएगा शेषे वाला सूत्र तक पहुंचिएगा शेषे के नीचे एक सूत्र है राष्ट्रवार राष्ट्र अवार पारा घो राष्ट्र अवार पारा घो घ और ख ये दो प्रत्यय होते हैं अब राष्ट्र शब्द से प्रत्यय होंगे घा अब ये जो एक घा होता है एक खा होता है मैं एक प्रत्यय को लेकर के आपको आपके सामने रख रहा हूं एक प्रत्यय को लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूं राष्ट्र शब्द है और घा प्रत्यय होगा और घा को ईय हो जाता है तो राष्ट्रीय बन जाता है जैसे जैसे आगे प्रकरण में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा तो आप लिख लीजिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय अब देखिए राष्ट्रीय जो शब्द है राष्ट्रीय अगर मैं ये कहूं तथा आगता इस अर्थ में अगर है तो राष्ट्रीय कर्त है राष्ट्र से आने वाले को राष्ट्रीय कहेंगे आगे तक का मतलब है नहीं तत्र जाता सबसे पहला अर्थ है तत्र जाता तत्र जाता इस अर्थ में राष्ट्र में उत्पन्न होने वाले को राष्ट्रीय कहेंगे तत्र जाता का मतलब है राष्ट्र में उत्पन्न होने वाला जो राष्ट्र में उत्पन्न हुआ उसको राष्ट्रीय कहेंगे यह एक अर्थ हो गया राष्ट्रीय का एक अर्थ फिर देखिए तत्र भवा दूसरा अर्थ होगा शब्द यही रहेगा अर्थ अलग अलग होंगे एक ही शब्द है राष्ट्रीय एक ही शब्द है राष्ट्रीय तो अर्थ अलग अलग हो जाएंगे राष्ट्रीय का मतलब है तत्र जाता अर्थ लेंगे तो राष्ट्र में उत्पन्न होने वाला राष्ट्रीय मैं कहूं भारत रूपी राष्ट्र में उत्पन्न होने वाले राजेश तो वह राष्ट्रीय हो जाएंगे राष्ट्रीय राजेश हा, ऐसा होगा अगर तत्र भवा तो राष्ट्र में होने वाला राष्ट्र में होने वाला जो भी होगा वह भी राष्ट्रीय है जैसे अभी दिल्ली में दिल्ली में पुस्तक मेला हुआ राष्ट्र राष्ट्र में होने वाला पुस्तक मेला अगर मैं ऐसा कहूं राष्ट्र में होने वाला तो तत्व भव में यह प्रत्यय है पुस्तक मेला राष्ट्रीय पुस्तक मेला ऐसा आप कहेंगे राष्ट्र में होने वाला पुस्तक मेला तो यहां होना अर्थ को कहेगा राष्ट्रीय वहां पर भी राष्ट्रीय शब्द ही रहेगा अगला शब्द देखिए कथा आ गया था इस अर्थ में अगर प्रत्यय है घ तो होगा तथा आगता राष्ट्र से तथा का मतलब पंचम विभक्ति है तो राष्ट्र तथा आगता राष्ट्र से राष्ट्रांत आगता राष्ट्रीय जो राष्ट्र से आया भारत राष्ट्र के जो आने वाला है उसको भी राष्ट्रीय कहेंगे अब अगला जब देखिएगा सो अस्य कहेंगे सो अस्य वह इसका निवास है इस अर्थ में कहेंगे तो राष्ट्रीय शब्द बन जाएगा मान लीजिए राष्ट्र ने अगर तेन प्रोक्तम इस अर्थ को कहना है तेन प्रोक्तम ये राष्ट्र के द्वारा कुछ कहा गया हो तो उसको भी राष्ट्रीय कहेंगे और राष्ट्रीय जैसे ध्वजा को बोलना है ध्वजा पताका जिसको आप कहते हैं राष्ट्रीय पताका तस्म उसका यह है उस राष्ट्र राष्ट्र की यह पताका है तो राष्ट्रीय पताका राष्ट्रीय पताका ऐसा हो जाएगा तो एक ही शब्द है राष्ट्रीय और इतने सारे अर्थों में हो सकते हैं जहां जैसी है उस विवक्षा में उसको लागू करेंगे शब्द एक ही है देखिए कितने अर्थों में बन सकता है राष्ट्रीय शब्द ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे ऐसे इसलिए वहां प्रकरण आपको बताएगा कि यहां कौन सा अर्थ लेना प्रकरण से पता लग जाएगा इतने सारे अर्थों में कौन सा अर्थ लिया जाए यह प्रकरण से पता लगेगा अगर कोई निवास निवास का प्रसंग चल रहा है तो निवास अर्थ निकलेगा होने अर्थ का प्रसंग चल रहा है तो होना अर्थ निकलेगा और आने का प्रसंग चल रहा हो तो आना अर्थ निकलेगा और निवास अर्थ है तो निवास निवास का प्रसंग है तो निवास अर्थ निकलेगा प्रोक्त अर्थ का प्रसंग चल रहा है मतलब भारत ने कुछ कहा है बांग्लादेश ने कुछ कहा है या पाकिस्तान ने कुछ कहा है या अमेरिका ने कुछ कहा है तो प्रोक्त अर्थ का प्रसंग चल रहा है तब वो अर्थ निकलेगा तो जैसा जैसा प्रसंग निकलेगा और उन प्रसंगों में शब्द एक ही होगा लेकिन उस प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ होगा हाँ जी अब आपने सब कुछ समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं स्वामी जी जी यहा एक थोड़ा सूक्ष्म रूप समझ में नहीं आया स्वामी जी तत्र भवा हां निवासम इसमें थोड़ा वेद बताइए समझ तत्र आ, तत्र भव का मतलब है वहां हो वहां होने वाला वहां होने वाला जो है कोई भी जैसे मैंने कहा बेंगलुरु में होने वाला मेला जो आयोजन आयोजित होने वाला है बेंगलुरु में तो तत्र भव अर्थ में होगा वहां पर यह तो होने वाला है और निवास का मतलब है वहां रहने वाला वो तो मेला होके समाप्त हो गए आप है बेंगलुरु के निवासी है तो वहां मैं कहूंगा अत्र निवास या सो निवास मतलब आप वहां के निवासी है तो निवासी अलग चीज है होने वाला अलग चीज है अर्थों को देखिएगा ना पकड़ में आ जाएगा आपको आ, समझ गया समझिए धन्यवाद और हाँ जी जी जैसे यहां पे हमने घय प्रत्य घत लेके ले ये आदेश किया ना तो वो, वो दूसरे दूसरे भी हो सकते हैं क्या हाँ राष्ट्र दूसरे, दूसरे प्रत्यय भी हो जाएंगे ना दूसरे भी प्रत्यय हो जाएंगे वो तो मैं तो एक उदाहरण दिया अलग अलग बहुत सारे प्रत्यय होंगे राष्ट्र शब्द से बहुत सारे प्रत्यय होंगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ये चौथा अध्याय तो आपको अपने आप पता लगता जाएगा जब हम यहां आएंगे पढ़ने के लिए तब अपने आप सब समझ में आ जाएगा तो केवल एक उदाहरण मात्र बताया आपको हां जी हाँ जी हाँ सबको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े तो यह है जो मैंने आपको बताया शेष में प्रत्यय हो रहा है यहां पर तो शेष किससे उन पांच अर्थों से शेष तस्वास नहीं गलत बोल दिया तस्पत्यम अर्थ तदस्य अस्मिन अस्थि इति देश तन्नामी अर्थ पेन निवृत्तम अर्थ तस् निवास अर्थ अधूरा भवच अर्थ इन पांच अर्थों से भिन्न जो होगा वो शेष है उस शेष प्रकरण में जो प्रत्यय आएंगे वो प्रत्यय इन इन अर्थों में आएंगे तो अब हम आगे बढ़ते हैं पुस्तक में आ जाइए भाष्य में तो इसके अधिकार में सबसे पहले सूत्र है तत्र भव होने अर्थ में औसर्गिक अण प्रत्यय है ये तो अण प्रत्यय है जब ये जो मैंने अर्थ बता ये सारे तत्र जाता तत्र भवा तथा आगता सो अस्य निवासा तेन प्रोक्तम इन अर्थों में जो जो प्रत्यय कहे हैं यह है यह है विशेष प्रत्यय जब ये विशेष प्रत्यय नहीं होंगे तब सामान्य प्रत्यय होगा अनुप्रत्यय जब इन इन अर्थों में वो विशेष प्रत्यय होंगे तो ये अनुप्रत्यय नहीं होगा जहां यह विशेष अर्थ नहीं होंगे वहां वहां अनुप्रत्यय होता जाएगा जैसा कि कल मैंने बताया था मान लीजिए राजेश जी जिस चेयर पर जिस कुर्सी पर बैठते हैं रोज रोज बैठते हैं ये सामान्य नियम है उनका जब उनके बॉस आ जाएगा कुर्सी एक ही है तो अब ये खड़े हो जाएंगे बॉस बैठ जाएंगे और दूसरे दिन जो है फिर ये बैठने लगे तो उनके बॉस का बॉस आ गए तो वो बैठ गए जब एक बॉस एक अधिकारी दो अधिकारी तीन अधिकारी जितने भी अधिकारी हो सकते हैं इनसे बड़े वो अधिकारी जब आएंगे तब वो बैठते जाएंगे जब वो नहीं आएंगे तो ये ये खुद बैठते जाएंगे तो सामान्य नियम यह है कि यही बैठते जाएंगे लेकिन जब विशेष प्रसंग आएंगे उन विशेष प्रसंगों में ये ये प्रत्यय होंगे इन सूत्रों के अधिकार में और इन सूत्रों के अधिकार से जब भिन्न स्थिति होगी तो औत्सर्गिक अन्न सामान्य वाला जो अन है वो होता जाएगा तो इसलिए यहां पर शाला और गि ये विभक्ति है सप्तम विभक्ति अधिकार में जब सामान्य प्रत्यय आने लगा तो किस अर्थ में आएगा तो कहा तत्र भवा इस अर्थ में अन प्रत्यय होने लगा जब अन्य होने लगा तो उसको रोकने वाला दूसरा प्रत्यय आ गया क्यों रोक रहा है क्योंकि हमने शाला में जो आ है आदि वाला आकार उसको हमने वृद्ध नाम रख दिया था जो कि वृद्धि थी उस वृद्धि का दूसरा नाम रख दिया वृद्ध तो वृद्ध नाम रखते ही सामान्य प्रत्यय को रोकने वाला सूत्र आएगा वृद्धाच जिसकी आपने वृद्ध संज्ञा की है वृद्ध जिस शब्द की आपने वृद्ध संज्ञा की है ऐसे ऐसे वृद्ध संज्ञा वाले शब्दों से छ प्रत्यय होगा अब वृद्ध संज्ञा अगर नहीं है किसी की तो छ नहीं होगा वहां अण प्रत्यय होगा लेकिन अगर वृद्ध संज्ञा वाला शब्द होगा तो वह छ प्रत्यय होगा उसको रोकेगा मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें कोई ऐसा शब्द हो जिस शब्द में वृद्ध संज्ञा नहीं है तो वहां पर अण प्रत्यय हो जाएगा लेकिन अगर वह वृद्ध शब्द है वृद्ध संज्ञा वाला शब्द है तो वहां वृद्धाच यही सूत्र लगेगा और अच्छा प्रत्यय करेगा और किस अर्थ को करेगा तथर्थ वर्थ वृद्ध है कि पूरा शब्द काला आकार जो है आदि आकार जो है वृद्धि है तो उस आदि आकार वाले पूरे शब्द की वृद्ध संज्ञा हो जाएगी हाँ जी हाँ जी यानी यानी वैसे तो आई वृद्ध है, है लेकिन वो आ जिस शब्द में है उस पूरे शब्द को भी वृद्ध कहेंगे मुख्य रूप से तो वो आई वृद्ध है लेकिन वो आ जिसमें है उसको भी वृद्ध कहेंगे ना पकड़ में आ रहा मेरी बात मतलब है इसके पूरे शब्द को वृद्ध बोला हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी तो अब वृद्धाक्ष सूत्र कहता है और यह वृद्धाक्ष किस अर्थ में हो रहा है वृद्ध शब्द से वृद्धात् छात्र पंचमी व्यक्ति है और छ एक एक है वृद्ध शब्द से वृद्ध नामक प्रातिपदिक से छत्यय होता है किस अर्थ में तत्र भव अर्थ में तत्र भव के अधिकार में तत्र भव के अधिकार में तत्र भव के, के अधिकार में प्राग दिव्य तो अण अण प्राप्त हो रहा था उसको बाधकर उसको रोक कर वृद्धाच्छा सूत्र जो है वृद्ध शब्द से छ प्रत्यय हो गया और उसका नाम प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय परश्च परे बैठ जाता है लिख दीजिएगा शाला गी और छि शाला गी और छिथति है इस स्थिति को लिख दीजिएगा स्वामी जी जी तत्र तत्व इधर तो अनुवृत्ति नहीं आ रहा है ना स्वामी जी इसमें तो किसमें अनुवृत्ति नहीं आ रही है अभी जो आपने सूत्र बताया ना उसकी अनुवृत्ति नहीं है तत्र भव अर्थ में प्रत्यय हो रहा है उसकी अनुवृत्ति वहां जाए ना जाए तत्र भव इस अर्थ में छ प्रत्यय हो रहा है ये हमें अपेक्षा है या, या ये तो निश्चित है समझिए तत्र भव अर्थ में ही छ करना तो तत्व अर्थ में ही तो छा कर रहे हम लोग क्योंकि शाला में होने वाला यही तो अर्थ निकल रहा है ना तो जिस अर्थ निकल रहा है तो उसी अर्थ में होगा ना प्रत्येक हाँ जी शाली यानी दूसरे अर्थ करना है दूसरा अर्थ भी आ जाएगा समझिए जब दूसरा अर्थ की विवक्षा होगी तो दूसरा भी अर्थ हो जाएगा हाँ जी समझिए हा जी तो वृद्धाक्षा से छा हो गया तो शाला और सप्तम विभक्ति का गी हैं और प्रत्य है और छा प्रत्यय है प्रत्यय परश्चय से परे बैठ गया अब यह स्थिति है अब यह छा जो प्रत्यय है इसका नाम देना है हमको जैसे हमने तीसरे अध्याय में नौल आदि प्रत्यय लाए थे घ प्रत्यय लाए थे नवल प्रत्यय लाए थे तो उन प्रत्ययों का नाम रखा था वहां पर कृत नाम रखा था मैंने बोला था तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय आते हैं उनको कृत नाम रखते हैं और यह भी बोला था चौथे पांचवे अध्याय में जो प्रत्यय आते हैं उनका नाम तधित रखते हैं तो यहां पर छह प्रत्यय हुआ है तो इसका नाम रख रहे हम सद्धिता ये सूत्र है निकालिए सूत्र तद्धिता चार एक छिहत्तर छिहत्तर सेवनटी ता तद्यता यह सूत्र है मिल गया तद्दिता उसके नीचे अंडरलाइन करिए सूत्र के नीचे और इस तद्धिता की अनुवृत्ति जाती है आ पंचम अध्याय पर्यंतम आ पंचम अध्याय पर्यंतम यानी पांचवें अध्याय की समाप्ति तक इस तद्धित की अनुवृत्ति जाती है इसके आगे जितने भी प्रत्यय आएंगे वो सब तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे आपके मन में यह आ सकता है फिर भी मैं बोल देता हूं अष्टाध्याय में महर्षि पानी ने बहुत सारे नाम रखे हैं यह सब बहुत सारे जो नाम रखे हैं अधिकांश नाम रूढ़ हैं रूड, रूड का मतलब है उनका सीधा सीधा ऐसा कोई अर्थ नहीं है यौगिक नहीं है वह शब्द कहीं कहीं यौगिक अर्थ रखें कहीं कहीं यौगिक अर्थ रखते हैं आप पढ़ेंगे इसमें घी नाम रखा है घी घी टी नाम रखा है टी नाम घी नाम घ नाम ऐसे बहुत सारे नाम रखे हैं यह अनुर्थ नहीं है यानी अर्थ के अनुसार नहीं है यह ऐसे रख दिया नाम क्योंकि लोक में दोनों प्रकार से चलते हैं शब्द यौगिक यौगिक शब्द यानी अर्थ के अनुसार भी शब्दों का प्रयोग होता है और, और योग रूढ़ शब्द भी होते हैं और रूढ़ तीन प्रकार के शब्द होते मैंने पहले बताया था एक है यौगिक शब्द यौगिक शब्द का मतलब है धातु प्रत्यय के माध्यम से उसका अर्थ निकलता है उसकी धातु यह है और इस अर्थ में यह प्रत्यय युवा है इसलिए इसका यह अर्थ है ऐसा बोला जाता है उसको कहते हैं यौगिक जैसे मैं कहूं गच्छती इति गौ गति इति गौ जो जाता है यानी जो चलता है उसको गौ कहेंगे यह योगिक अर्थ जो भी चलने वाला पदार्थ है जो भी वस्तु चलती है गच्छती इत गौ जो जाता है उसको गौ कहेंगे यह है योगिक अर्थ गम धातु है जाने अर्थ को बताता है इसलिए उसका नाम गौ है अब सबको गौ नहीं कह सकते मैं आपको भी गौ कहूं धरती को भी गौ कहूं सूर्य को भी गौ कहूं तो व्यवहार नहीं हो पाएगा इसलिए व्यवहार के लिए फिर हम क्या करते निर्धारण करते हैं कि भाई ये जो गौशाला में खड़ी है ना इसको हम गौ कहेंगे बातियों को नहीं कहेंगे इसको कहते हैं योग रूढ़ का मतलब है शब्द का अर्थ तो योगिक है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष में ही प्रयोग होगा किसी व्यक्ति विशेष यानी किसी एकाई विशेष में ही प्रयोग होगा सबके लिए प्रयोग नहीं होगा उसको कहते हैं योग रूढ़ और योग जैसे आप लोग कहते हैं पंकजा पंकात जाए तेती पंकजा जो भी कीचड़ में पैदा होता है उसको पंकज कहेंगे लेकिन हम कमल को ही पंकज बोलते हैं इसको योग रूढ़ कहते हैं क्योंकि आ, कमल भी पंकज कीचड़ में उत्पन्न होता है यौगिक केवल यौगिक शब्द भी होते हैं जैसे ईश्वर के जितने भी नाम है वह सब यौगिक हैं ईश्वर के जितने भी नाम है वो सब योगिक, भी वो सब योगिक एक भी ऐसा नाम नहीं है जो योग हो या रूढ़ हो सब योगिक नाम तो बहुत सारे शब्द होते हैं जो केवल योगिक होते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो योग होते हैं योगिक अर्थ भी उसमें होता है और वो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग में होता है वो योग और कुछ शब्द ऐसे होते हैं केवल रूढ़ होते हैं उसका धातु प्रत्यय कुछ नहीं होता उसमें बस वो नाम ऐसा रखते हैं यानी भले उस शब्द का कोई धातु प्रत्यय निकल सकता होगा लेकिन वास्तव में वो धातु प्रत्यय के अनुसार वो अर्थ नहीं होता है वैसे ही होता है उसको केवल रूढ़ कहते हैं जैसे किसी का नाम आपने आ, आ, बुश कह दिया वैसे तो बुश तो पौधे होते हैं झाड़ होते हैं जिसको झाड़िया है जिसको बोलते हैं आप लेकिन बुश टीवी है मान लीजिएगा बुश रेडियो है तो अब ऐसा कोई उसका सीधा अर्थ नहीं है इसको कहते है केवल रूढ़ शब्द है ऐसे ऐसे हिंदी में भी बहुत सारे रूढ़ होते हैं तो ऐसे रूढ़ शब्दों रूढ़ शब्दों के नाम बहुत सारे मिलेंगे व्याकरण में रूढ़ शब्द कहीं कहीं यौगिक संज्ञा भी होती है नाम जो है कहीं कहीं यौगिक भी हो यौगिक भी होता है लेकिन कम होता है ये केवल समझने के लिए ऐसे नाम रखे यहां पर सारे आ, सा, सबका कोई वास्तव में आ, योगी की अर्थ वो जरूरी नहीं है यानी कम शब्द हैं जो इस तरह का है जो टी घू ऐसे बहुत सारे नाम रखे हैं आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो ये रूढ़ शब्द है तो हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही तद्धित जो है ये रूढ़ है तो पांचवें चौथे पांचवें अध्याय में सब प्रत्यक जो होते हैं उनको कद्धित प्रत्यय कहते हैं तो तद्धिता ये अधिकार सूत्र है इस अधिकार में अब आगे हम, तद्धित कारण से इसकी हम प्राधिपिक संज्ञा करेंगे शाला गत्यय होने कारण से तो इसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृत तद्धित समाशाष्ट पहले आपने इस सूत्र को पढ़ लिया था कृत तद्धित समाशाष्ट मैं आप लोगों में से किसी से पूछूंगा इस सूत्र का क्या अर्थ है रेणु जी बताइए कृत तद्वित समाशाष्ट का क्या अर्थ है? है तो यहाँ पर छाप्रत्य जो है तद्दित है इसलिए इसलिए यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है कृत तद्दित समाशाष सूत्र से यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा होती है प्रातिपदिक संज्ञा होते ही एक सूत्र आता है सुपो धातु प्राधिपतिको सूत्र निकालिए सुपोधातु प्राधिपतिक दो चार इकहत्तर एकत, दो चार इकहत्तर यह सूत्र है पंद्रह पृष्ठ संख्या पंद्रह है दो चार इकहत्तर को धातु प्रातिपदिक इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है 58 सूत्र से हागी अट्ठावन सूत्र में लुक शब्द है लुक लुग है, लुक गकार है का को गा हो जाता है तो लुक शब्द की अनुवृत्ति आ रही इस सूत्र में सुपो धातु प्राधिपदिकोटा नंबर है फिफ्टी एट नक्षत्री आर्षो यूनि लुगण ये सूत्र है इस सूत्र से लुक लुक शब्द की अनुवृत्ति आ रही यहां ककार को गकार हो गया लुग लुग अणियो तो काकु गा हो जाता है गाकू का हो जाता है वो बता दूंगा आगे तो यहां से लुक की अनुवृत्ति आ रही है अभी तो आप मोटे तौर पर यह समझ लिए लुक का मतलब लोप लुक का मतलब है लोप तो ये लोप की अनुवृत्ति आ रही है मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं क्योंकि लोप अलग अलग प्रकार के होते हैं कहीं के श्लू कहकर के लोप होता है कहीं लुक कहकर के लोप होता है मैं आपको बताई देता हूं ताकि आपकी मनस्थिति जो है मनस्थिति में खलबली ना मचे पहला पाद निकालिएगा पहला पाद पहले पाद में पहले पाग में ही है क्या हां हाँ साठवां सूत्र सिक्सटी पहले पाद में 60 सूत्र है प्रत्यय श्लू लुपा प्रत्यय लुक सूत्र है निकाल दिया आपने पहला पादी प्रत्यय से लुक श्लू लुपा और इससे पहले वाले सूत्र में आदर्शनम लोप लोप की अनुवृत्ति आ रही इसमें आदर्शनम की अनुवृत्ति आ रही है तो प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय होते हैं उनको आदर्शन करता यह सूत्र एक तो लुक कह करके लोप करता है लुक एक श्लू कह करके लोप करता है एक लुप कह करके लोप करता है किसी जगह पर जो है लुक कह करके लोप कर देता है यानी आदर्शन करता है लुक कह करके आदर्शन करता है यानी लोप करता है और कहीं श्लू कह करके लोप कर देता है और कहीं लुक कह करके लोप करता हाँ जी कुछ कह रेणु जी रेणु दी दी। कुछ कहना है म्यूट करके रखिए हाँ जी तो मैं कह रहा था आदर्शन यानी लोप करना कहीं लुक कह करके लोप करता है कहीं स्लू करके लोप करता है कहीं लुप कह करके लोप करता है आप में इसे प्रश्न उठ, उठ सकता है लुक कह करके क्यों करता है उसका अलग प्रयोजन है कहीं श्लू कहकर करके लोग क्यों करता है उसका भी अलग प्रयोजन है कहीं लुक कहकर के करके लोग क्यों करता है उसका भी अलग प्रयोजन है ये प्रसंग जब आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा अब अपना सूत्र पर आ जाएगा अगला सूत्र तो हमने देख रहा देखा था ओम स्वामी जी हाँ यहां आदर्शनम लोप दोनों को अनुवृत्ति आ रहा है केवल आदर्शनम अच्छा जी हाँ अब आइए सुपो धातु प्राधिपदिक योग सुबोधातु प्राधिपदिक योग कहता है धातु का अवयव और प्रातिपदिक का अवयव सुप उसका लोप होता है धातु प्रातिपदिक है छठी विभक्ति का द्विवचन है धातु प्रातिपदिक यो हो, और सुपा में एक एक है धातु का अवयव और प्रातिपदिक का अवयव सुप का लुक होता है यानी लोप होता है ऐसा सूत्र कहता है सूत्रार्थ यह है धातु और प्रातिपदिक का जो अवयव है सुप उसका लोप होता है यानी लुक कहता है यहां उसका लुक होता है लुक का मतलब लोप धातु का अवयव प्रातिपदिक का जो अवयव सुप है उसका लोप होता है तो अब यहां पर देखिए अपने प्रसंग में शाला और ये गी क्या है सुप है सुप का मतलब सुप प्रत्यार में आता है जो इक्कीस प्रत्यय है सुप प्रत्यार में इक्कीस प्रत्यारो इक्कीस प्रत्ययों में घी एक प्रत्यय है सप्तम विभक्ति का तो यह कहता है धातु का अवयव हो अथवा प्रातिपदिक का अवयव हो कौन सुप ऐसे सुप का लुक होता है यानी लोप होता है अब यहां गी जो आया है शाला के लिए आया था घी तो शाला प्राधिपदिक है तो प्राधिपदिक का अवयव हो गया तो प्राधिपदिक शाला का जो अवयव घी है सुप है इसका लुक होता है यानी लोप हो जाता है तो हट गया आप पूछ सकते क्यों हटा दिया जी हां तो हटाएंगे प्रयोजन हो गए उसका प्रयोजन होते हटा दिया प्रयोजन था कि सप्तमी का अर्थ को दे तो दे दिया अब हटा दिया हूं उसका अब, अब काम नहीं रहा जो काम करना था उससे वो काम कर लिया अब उसको उसकी आवश्यकता नहीं हटा दिया ऐसे समझ लीजिएगा समझ लीजिएगा जिस काम के लिए उसको लाए थे सप्तमी अर्थ को देने के लिए उसको लाए थे अब वो काम हो गया अब उसको हटा दिया अब वो सप्तमी अर्थ रहेगा अर्थ है अर्थ तो रह गया वहां पर प्रत्य हट गया ऐसे इसका मतलब है तो शाला छ यह स्थिति हमारे सामने अब करेंगे हम क्या तो अब यह जो लोप हुआ है तो कैसे लोप होता है इसको समझाया जा रहा है देखिएगा सुपो सुपोधातु प्राधिपतिको से लुक हो गया लुक किस कहते हैं लुक किसको कहते हैं तो सूत्र आया प्रत्यय से लुक जिस प्रत्यय का आपने लुक किया है वह लुक क्या है इसको समझाने के लिए वही सूत्र है जो मैंने आपको समझाया था प्रत्यय से लुक श्लूलुपह प्रत्यय की लुक, और लुक, लुक श्लू और लुप ये तीन संज्ञाएं होती हैं हाँ जी समझ लीजिए प्रत्यय से लुक्षलुलुपा का अर्थ जो प्रत्यय है उस प्रत्यय की तीन संज्ञा यानी प्रत्यय के तीन नाम होते हैं कहीं पर प्रत्यय का लुक नाम होता है कहीं प्रत्यय का श्लू नाम होता है कहीं प्रत्यय का लुप नाम होता है तो यहां पर जो जो, जो, जो प्रत्यय था यहां पर घी इसका नाम हमने लुक कर दिया तो लुक करते ही वो लोप हो गया उसका आदर्शन हो गया इस सूत्र से लुक नाम देते हैं फिर उसका लोप करते हैं उसका आदर्शन करते हैं नाम देकर के उसको हटा देते हैं तो प्रत्यय से लुक श्लू लुप प्रत्यय को लुक श्लू और लुप ये तीन नाम होते हैं है, है, यानी कहीं लुक होता है कहीं श्लू होता है कहीं लुप होता है प्रसंग के अनुसार तो इस प्रसंग में इसका नाम लुक हुआ लुक संजय कर दिया फिर उसका लोप कर दिया Oh. जी ये किस सूत्र से हुआ लुक हाजी लुक का ही ग्रहण किस सूत्र से किया हमने ये सुपो धातु नहीं नहीं तीन है ना तीन में से लुक का ही ग्रहण से किया तीन में से किसका ग्रहण क्योंकि यह कहता ना धातु का जो अवय है और प्राधिपति का जो अवयव है उसको लुक कहते हैं लुक की अनुवृत्ति आ रही है ना इस सूत्र में सुपो धातु प्राधिपति में लुक की अनुवृत्ति आ रही है तो यह कहता है धातु का अवयव जो प्रत्यय है सुप उसको लुक कहते हैं और उस लुक का लोप होता है हाँ राजे जी राजेश जी स्पष्ट हो रहा है ओम भगवान जी मैं भूल गया तो लुक की अनुवृत्ति हाँ लुक की अनुवृत्ति आ रही ना आ या अट्ठावन सूत्र से तो अब हम आगे बढ़ते हैं शाला और छी का तो लुक हो गया अब शाला यह स्थिति है इस स्थिति में हम अंग संज्ञा करेंगे अंग संज्ञा वही सूत्र है यत्यय विधि तदादी प्रत्यय अंगम इसका सूत्रार्थ आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है तो यहां पर शाला की अंग संज्ञा हो गई है ठीक है जी शाला की अंग संज्ञा हो गई है तो अंग संज्ञा होते ही आगे सूत्र आएगा अंगस्य अंगस्य ये अंग सूत्र आएगा और अंग के अधिकार में चलेगा अंगस्य अंग का अधिकार अब अंग के अधिकार में सूत्र आ रहा है हां यह लिखता है अंग के अधिकार में आयने ई नीय खत्यादि नाम ये सूत्र है यह निकालिएगा सूत्र संख्या मूल पाठ में Uh, कौन सा है सात एक दो सात एक दो सूत्र है अंग के अधिकार में यह सूत्र आया है आयने ई नीय खाम खा प्रत्यदिना मूल सूत्र पाठ में देखिएगा आयनेई नीया ये एक तीन है प्रथमा विभक्ति का बहु, बहुवचन और ख घाम ये छे तीन है और प्रत्यदि नाम ये भी छ तीन है एक तीन छे तीन छे तीन और इसका समास है यहां आयन में समास है तो इसको अलग कर रहा हूं मैं आयन ए नीया को अलग कर रहा हूं लिखिएगा अलग करते हुए आयन आयन ए आयन के बाद ए हलंत यकार ए आयन ए या फिर ईन ईन फिर उसके बाद इय फिर उसके बाद इय इस्वीकार इय तो आप इसको कहेंगे आयन चीन चाईय आयने नीय इतरे इधर ही होगा समास सम होगा फिर ख ढ खाम इसमें भी अलग करना है ख अलग करिएगा ढ अलग करिएगा ख अलग करिएगा छ अलग करिएगा और घ अलग करिएगा यह पांच है और ऊपर पांच है और प्रत्ययादि नाम का मतलब प्रत्यय के आदि प्रत्यदि नाम का मतलब है प्रत्यदि प्रत्यय से आदया प्रत्यदया फ छग में भी इतरेतर योग योगद्वंद्व है और प्रत्यदि नाम में जो समास है वह है प्रत्यय से प्रत्ययादय चेष्टि तत्पुरुष है प्रत्यय से आदय प्रत्यदया फिर प्रत्ययादय में बहुवचन लगा के प्रत्यदि नाम ऐसा अर्थ निकलेगा अब देखिएगा सूत्र का बता रहा हूं अंग के अधिकार में अंग से अधिकारे प्रत्यदि नाम अंग के अधिकार में प्रत्ययों के आदि अंग के अधिकार में प्रत्ययों के आदि ख हलंत हलंत करते जाइए अंग के अधिकार में प्रत्ययों के आदि फ खर घनके स्थान में इनके स्थान में यथा यथासख्य आयन एय ईन ईय और इय प्रत्यय के अंग के अधिकार में प्रत्यय के आदि ठकार के स्थान पर आयन धकार के स्थान में एय खकार के स्थान में ईन छकार के स्थान में ईय और घकार के स्थान में ईय आदेश होते हैं अच्छा वो मैंने राष्ट्रीय में जो बोला था ना वो घा नहीं था वो खा था ख गलती हो गई वहां पर उसको परिमार्जित कर लीजिएगा वो गलती से मैंने खाकिस्तान में घा बोल दिया क्योंकि यहां से पता लग रहा है खाकिस्तान में यहां ई यह हो रहा है राष्ट्रीय में दीर्घ इकार है इसलिए अच्छा प्रत्यय है मतलब घा प्रत्यय भी होता है मैं उसका निषेध हम करूंगी हाँ जी क्षम्यतां स्वामीजि तत्र एव अस्ति राष्ट्रिय राष्ट्रियः क्यामीजिक मिनिट मेखल मै गी गलती तु न राष्ट्रीय सूत्रसंख्या स्वामीजि दोषः न दोष नास्ति न बानवे सूत्रे द्वितीय द्वितीयपादक बानवे सूत्र ठिके फिर तो ठीक ही बोला है? हैकौ न स्वामी धनो प्रत्य प्रत्यय है हा जि बिकुल् ठीक है, भाई प्रत्यय राष्ट्रीय मलती दीर्घ समज रा स्वामी जी हा जि हा राष्ट्रीय दीर्घनो है राष्ट्रीय भीता राष्ट्रीय भीता दोनो मतलब अगर धा करेंगे तो अरस होगा और यह कौन सा है छ करेंगे तो ई हो जाएगा केवल प्रत्यय में अंतर है अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा प्रत्यय में अंतर है अर्थ में अंतर नहीं आएगा ठीक है जी जी तो यहां यथा संख्य हो रहा है अंग के अधिकार में प्रत्ययों के आदि ख ढ ख छ घ, इनके स्थान में यता यथाक्रम ये, इय, इय, इय। ये आदेश हो होते हैं और हमारे पास क्या प्रत्यय है छ है तो छत्यय हमारे पास में है तो छकार के आदि छकार को आकार वैसा का वैसा रहेगा और छ के स्थान में हो गया दीर्घ इकार तो लिख दीजिएगा छाके में ईय हो गया और आ रही जाएगा वैसा का वैसा तो स्थिति लिखिएगा शाला और छाके में ईय फिर आकार अलग से लिख दीजिएगा शाला छा है उसके नीचे लिखिए शाला छाके में ईय और आ यह स्थिति है तो यकार में अकार मिल जाएगा तो ईय बन जाएगा शाला ईय यह स्थिति है समझ में आ गया अब आगे बढ़ते हैं इस स्थिति में अब अलग नाम देना है हमको अलग नाम देना है ताकि आगे काम कर सके यहां शाला का अलग नाम देना है शाला को एक अभी तो अंग अंग सा, अंग नाम है अंग का अधिकार चल रहा था अभी शाला का एक अलग अलग नाम देंगे तो अलग नाम देने जा रहे हैं हम यची भम उसका नाम भा रखते हैं शाला को भा नाम रखते देखिएगा मैंने बोला था ना रूढ़ रूढ़ वाले नाम बहुत होते हैं और यहां भा नाम दे दिया उसका नाम है भाष शाला का यची सूत्र निकालिएगा यची सूत्र निकालिए यची भम एक चार अठारह एक चार अठारह है एक चार अठारह यची भम यची में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और भम भम में एक एक है पर यची में समास है याद रखना यची में समास है एक है यकार लिखिएगा राजेश जी यकार हलंत या अलंत है, और अच अलग है यच बनेगा तस्मिन यची समाह है यहां य तस्मिन यचि समहार दंदवा य च विसर्ग नहीं विसर्ग नहीं हलंत अलंत यलंत है अलंत लिखिएगा में भी अलंत इसको ठीक कर लीजिएगा यलंत है और अच भी अलंत है य च यच यच तस्म यची समार अब इसको यचिभम को समझने से पहले इससे एक पहला सूत्र है उसको भी समझना पड़ेगा इससे पहला सूत्र है स्वादीशु असर्वनाम स्थानी स्वादीशु असर्वनाम स्थाने हा जी सत्रवा सूत्र है इसको समझ लीजिएगा पुस्तक में देखिएगा मूल पाठ में स्वादीशु असर्वनाम स्थाने में सात तीन है और असर्वनाम स्थाने में सात एक है स्वादीषु असर्वनामस्ताने स्वादीषु मे सहुरी ससे सु आदिषा ते स्वादय स्वादीषु असर्वनामस्ता सुा ते स्वादय सु आदि में है जिनके उसको स्वाधि कहते हैं यह सु का मतलब है सु औ जस अम औे वाले प्रत्यय सु औ अम औ वाले जो प्रत्यय है ना उनके लिए कह रहे हैं सु आदि ये शाम के सु आदि में है जिन प्रत्ययों में उनको कहते हैं स्वादया और असर्वनाम स्थाने का मतलब है सर्वनाम स्थान भिन्न आदि पहला पाद निकालिए पहला पाद पहले पाद का छब्बीसवा सूत्र देखिए सर्वादीन सर्वनामा सर्वनाम स्थान वाला एक सूत्र है सर्वाधीन सर्वनामा सूत्र निकाल है जी सर्वाधीन सर्वनामा एक, एक छब्बीस मैंने आपके सामने बताया था पानी के पांच उपदेश है पाननी के पांच उपदेश है आपने इसे कौन बताएंगे पांच उपदेश आ... राजेश जी बोलिए अष्टाध्यायी गणपाठ उदि धातुपाठ और लिंगानुशासन हां तो अष्टाध्यायी गनपाठ उदि धातुपाठ लिंगानुशासन यही बोला है ना आपने तो इसमें एक है गणपाठ गणपाठ एक अलग है जैसे अष्टाध्यायी है इसी प्रकार गण है गण का मतलब समझ मोटे तौर पर अध्याय समझ लीजिएगा और अध्याय में बहुत सारे शब्द हैं एक एक अध्याय है गण का मतलब समझ लीजिएगा मोटी भाषा में बोल रहा हूं अध्याय समझ लीजिएगा जिस, उस, उस ऐसा उपदेश है जैसा अष्टाध्यायी है ऐसा ही एक गन पाठ उपदेश है और पानिनी ने, पानिनी ऋषि ने उस पुस्तक में बहुत सारे शब्दों का संग्रह किया है बहुत सारे शब्दों का संग्रह किया है बहुत सारे शब्दों को उसमें पढ़ा है उसमें लिखा है शब्द संग्रह है वो उस पुस्तक में बहुत सारे शब्दों का संग्रह किया है संग्रह समझते हैं इकट्ठा किया है और बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा करके उनके अलग अलग अध्याय बनाए उस अध्याय को यहां पर गण कहते हैं तो एक एक अध्याय में बहुत सारे शब्दों को रखा है तो एक अध्याय का नाम है गण. सर्वाधिगण गण, उसका नाम रख दिया गण। यानी उस अध्याय में जो पहला शब्द है वो है सर्व जो आप लोग शब्द बोलते हैं ना सर्वा सर्व सर्वाह उसको सर्वनाम शब्द बोलते हैं तो सर्वनाम शब्द जो है सर्वाधिगण में पड़े यानी सर्वादि अध्याय में पड़े समझ लीजिएगा ऐसा गण है यानी ऐसा अध्याय है उस अध्याय में बहुत सारे शब्द पढ़े हैं उन शब्दों में पहला शब्द है सर्व मेरी बात को समझ रहे हैं महर्षि पानिनी ने पांच उपदेश बनाए हैं उन पांच उपदेशों में एक उपदेश का नाम है गण गणपाठ ऐ ऐसा ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत सारे शब्दों का संग्रह है और उन शब्दों को अलग अलग अध्यायों में बांट करके रखा है किसी अध्याय में कुछ शब्द किसी में पचास मान लीजिए किसी में सौ है किसी में दो है ऐसे अलग अलग अध्याय में अलग अलग शब्दों को छाट छाट करके अलग अलग विभागों में रखा है उसको विभाग कहिए अध्याय कहिए लेकिन पानी ने उनका नाम दिया गण गण का मतलब है समुदाय गण का मतलब है समुदाय तो एक है सर्वाधि गण यानी सर्वाधि शब्दों वाला समुदाय या अध्याय समझ लीजिएगा विभाग समझ लीजिएगा उस विभाग में सबसे पहला शब्द है सर्व तो जिस गण में जो शब्द पहला पड़ा है उसके नाम से उस अध्याय का नाम रखा है उस गण का नाम रखा है तो सर्वाधि जो सर्वाधि गण में यानी गण के अंदर जो सर्वाधि गण है सर्वादि नाम वाला जो शब्द समुदाय है उस शब्द समुदाय का नाम रख दिया है सर्वनामा उसको सर्वनाम कहते उनका नाम सर्वनाम रखा है जिसको आप युष्म अस्मद सर्व अदस ये जितने भी शब्द है ना ईदम त्यद जो आप रूप बनाते सातोते एश ऐसे जो शब्द बनाते हैं ये सब वो सर्वाधिगण में पड़े हैं इसका नाम है सर्वाधिगण उस सर्वाधिगण में जितने शब्द पड़े हैं उनका नाम है सर्वनाम समझ रहे हैं मेरी बात को सर्वाधिगण में पढ़े हुए शब्दों का नाम सर्वनाम है समझ में आ गए यहां पर हम आगे बढ़ते हैं अब आगे आइएगा यहां पर स्वादीशु असर्वनाम स्थाने स्वादीशु असर्वनाम स्थान असर्वनामस्थान को बताने के लिए यह बात बता दी मैंने आपको देखिए सर्वनाम स्थान असर्वनाम स्थाने का मतलब है सर्वनाम स्थान भिन्न आ जो है सर्वनाम स्थान को छोड़ करके बोलता है असर्वनाम स्थान का मतलब है सर्वनाम स्थान भिन्न सर्वनाम स्थान से भिन्न सु आदि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है जैसे मैं एक शब्द बोलू आपके सामने जैसे राजा राजा नो राजा न ऐसा हम रूप बनाते हैं ना शब्द बनाते हैं राजा शब्द को बनाते हैं राजन मूल शब्द है उसको राजा बनाते हैं तो उसके आगे सु सुविभक्ति ले आएंगे मान करके चलिए प्रथमा विभक्ति के एक वचन तो सुविभक्ति परे रहते पूर्व की राजा शब्द को पद नाम देंगे पद पद तो स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने यह पद नाम रखता है पद पद नाम रखता है इसी का यह सूत्र जो है अपवाद है यचिभम स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने पद नाम रखता है और यचि भम जो है भ नाम रखता है बस ये समझना है आपको हाँ यह समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं नहीं एक्चुअली पद ही है ना सुप्तमतम नहीं नहीं नहीं नहीं वो वो वो पद नहीं है ये अलग अलग अलग रखता है पद तो है उसमें कोई बात ही नहीं है वो पद है वो पद अलग है और ये पद अलग है ये अलग से पद नाम रखता है वो सुप्तिंगनतम पदम एक अलग चीज है यानी सुप्तिंगम पदम से पद, पद की अनुवृत्ति आ रही यहां पर सुप्तिंग यहीं पर है जो पदम सूत्र है वो चौदहवा सूत्र है वहां से पद की अनुवृत्ति आ रही है और स्वादिश असरो न तो उसको पद नाम दे देता है और उसको बाद करके ये भा नाम देता है और जब भा नाम देगा तो पद नहीं रहेगा इसको पद नहीं कहेंगे पद को हटा करके भा नाम दे रहा है उसका अपवाद है ये पद का अपवाद है ये भा जो नाम है ये पद को हटा करके भा नाम देता है राजेश जी ओम अवगतम, अवगत आज सबको समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर अभी अभी बताऊंग सूत्र का अर्थ तभी समझ में आएगा जब स्वादिश सर्वनाम समझ में आ जाएगा आपको अब मैंने कहा था सु आदि ये शाम के स्वादया में है जिनके उनको स्वादि कहेंगे स्वादि और ये स्वादि कांतक होंगे इसको यहां पर आपको समझना है सुजस सूत्र से लेकर के सुजस सूत्र से लेकर के उप्रवृत् कप एक सूत्र है यह है पांच चार एक सौ निकालिएगा हां जी पांच चार एक सूत्र निकालिएगा ओम शो निकाला है ना पांच चार एक सौ पूरा प्रवृत्ति व्य का यह अंतिम सूत्र है चौथा पाद का अंतिम सूत्रों से पहले है दस सूत्र नौ सूत्रों को छोड़ करके हां जी ये स्वादि प्रत्यय कही लाएंगे सुज से लेकर के पूरा प्रवृत्ति व्यक यहां तक जितने भी प्रत्यय कहेंगे इनका नाम है स्वादि प्रत्यय ये इनको स्वादि प्रत्यय कहेंगे ओम भगवान हां जी हां जी ये आदि का अर्थ क्या है पहले या नहीं सु नहीं मतलब सु में सु आदि में है ना सबसे पहले ओम ओम ओम वो है स्वादि का मतलब है सुजस वाले सूत्र में सु सू सबसे पहले है तो सु से लेकर के वो इक्कीस प्रत्यय तो है ही है उसके आगे यहां उरा प्रवृत्ति कब तक जितने भी प्रत्यय आएंगे इनको स्वादि प्रत्यय कहलाते हैं इनको स्वादि प्रत्यय कहते हैं समझ में आ गया ओम भगवान इसका नाम दिया है स्वादि प्रत्यय बहुत सारे नाम देते हैं स्वादि प्रत्यय स्वादि प्रत्यय तो अब हम आते हैं ये भम वाले सूत्र में स्वादिश असर्वनाम स्थाने जो सूत्र है इसका पूरा अर्थ अभी मैंने आपके सामने नहीं रखा है इसमें कुछ बचा हुआ है वो जब दोबारा प्रसंग आएगा तब बताऊंगा अब ये सूत्र में आइएगा ये सूत्र में स्वादिश असर्वनाम की अनुवृत्ति आ रही है स्वादिशु असर्वनाम की अनुवृत्ति आ रही है अब देखिए स्वादिशु असर्वनाम सर्वनाम स्थान भिन। भिन्न सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों यदि यकार आदि में हो यदि यकार आदि में हो या अच आदि में हो ऐसे प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है आज मैं दोबारा बोलता हूं सर्वनाम स्थान भिन्न सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में यकार यकारादि और आजादी यानी अच आदि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है राजेश जी लिखिएगा जी आदि कहां से आ रहेमुझी हाजी आदि शब्द कहां से आ रहे समझ आदि शब्द कहां से आ रहा है हाजी हाँ जी ये जो यकार है ना यकार प्रत्ययों में यकार यकार शब्द है ना यकार हाँ जी हा आदि जो है आपका प्रश्न है यकार आदि कहां से आदि शब्द कहां से आ रहा है हाँ साहू जी हाउे आदि शब्द इसलिए आ रहा है यहां पर कि इसको ऐसा कहेंगे आदि सर्वाधी सर्वनाव सर्वनाम स्थान आदि है ना सर्वादि नहीं स्वादि स्वादि स्वादि शब्द से आ रहा है स्वादि स्वादिशु असर्वनाम से की अनुवृत्ति आ रही ना तो स्वी आदि स्वादिशु शब्द से आ रहा है स्वादिश अनवृत्ति आ रही है स्वादिशु तो उसके कारण से यह आदि अर्थ निकल रहा है बिल्कुल ठीक बताया आपने यह मैंने बोल भी दिया था स्वादिश और सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति आ रही है तो यह कहता है सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी बोला ना स्वादी लिखवा भी दिया था स्वादी थोड़ा आपने कंफ्यूज कर दिया था मेरे को हाँ जी तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी यकारादि आजादी प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है यह सूत्रार्थ है अब मुख्य प्रसंग पर आ जाइए वो लिख दीजिएगा हमारा जो लिखा हुआ है शाला ईय शाला ईय शाला, इया। शाला इया। तो ये जो ईय जो है ये छात्र किसके स्थान पर हुआ यह छा के स्थान पर जो छ है यह छा के स्थान पर यह हुआ तो स्थानीव माना जाएगा यानी छ जैसा माना जाएगा और यह छ किस में है स्वादी में है छ प्रत्यय जो है यह स्वादी प्रत्ययों में है क्योंकि सुकर के उप प्रभृति कब तक जितने भी प्रत्यय है उन प्रत्ययों में छ प्रत्यय है और छा स्थान में यह हुआ तो यह जो है के समान माना जाएगा हाँ रुचि जी क्या प्रश्न है ओम स्वामी जी आ, स्वामी जी आपने जो अर्थ लिखवाया है सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में यकारादि आजादी प्रत्ययों में परे रहते पूर्व की भाव होती है हाँ जी तो यहाँ पे स्वामी जी यका, यकारादि से किनको लेंगे से तो जितने अच्छे उनको ले लेंगे यकार आदि से जो यहाँ तो ये यह प्रत्यय है ना कहीं कहीं यकार आदि वाले प्रत्यय भी आएंगे ये तो दो है ना या तो आदि प्रत्येक हो या आजादी प्रत्यय हो तो यहाँ आजादी प्रत्यय है जैसे जैसे जी जी सुनिए गार्ग्य शब्द बनाते गार्ग्य गर्ग से आपत्यम गार्ग्य वहां यकार प्रत्यय आता है तो वहां पर यकार आदि में रहेगा गार्ग्य में यकार है ना आदि में गार्ग गार वात्स्य है वात्स्यायन जैसे बनाते हैं ना वात्स्यायन में तो में वात्स्यायन अलग है वात्स्य केवल वात्स्य बनाएंगे वहां पर भी यकार आएगा ऐसे बहुत सारे प्रत्यय जो यकार आदि प्रत्यय होंगे यहां आजादी प्रत्यय यानी अच प्रत्यय है इसमें ई ये अच में आता है रुचि जी स्पष्ट हो रहा है आदि से यहाँ पे जो मतलब शुरुआत में हो आदि से उस, वो अर्थ लेंगे या जैसे अच होते हैं ये ई प्रत्यय हो गए ना ई प्रत्यय प्रत्यय का आदि में अच अच होना चाहिए और स्वामी जी प्रत्यक के आदि में यकार होना चाहिए प्रत्येक के आदि में यकार हो अथवा प्रत्येक के आदि में अच्छ हो तो यहां अच्छ है अच्छ, अच्छ मिल गया तो स्वादिशु स्वादीश है ना स्व सर्वनाम स्थान बिन्न स्वादी प्रत्ययों सूत्रार्थ को देखिएगा सर्वनाम स्थान बिन्न स्वादी प्रत्ययों यदि यकार अथवा अच आदि में है जिन प्रत्ययों में ऐसे प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है तो यहां भापष्ट हो, गई। हो ना? गया तो भा संजा हो होते ही हम भा संजा नाम जो रखा है उसका काम दिखाना पड़ेगा ओम उसका का... हाँ जी हाँ जी तो स्थानीय की जरूरत नहीं हमें यहां पर भी ने है ना वो सब है लेकिन यह बोलेंगे नहीं अभी वो उसको बोलने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा आपको स्थानीय आदेशों नलविदो सूत्र को समझेंगे तब यह समझ में आएगा अब केवल स्थानीय होता है ऐसे समझ लीजिए इतना ही मोटा पर हमें हाँ तो मिल गए ना वो वो छाके समान माना है ना इसको ये को। आप यह कहना चाहते वो तो छकार है हलंत है ठीक है जी ये, सा, ये कहना चाहते है ना उसमें ऐसा होता है कि उसके समान मानेंगे तो उस प्रत्यय के कुछ काम होंगे और आदेश के कुछ काम होंगे ऐसा होता है प्रत्यय वो माना जाएगा और आदेश के भी अपने काम होते हैं स्वाश्रय काम कहते हैं इसको प्रत्यय आश्रित काम और स्वाश्रय काम यानी जिसके स्थान में आ रहा है उसके आश्रय से भी कुछ काम करते हैं हम और इसके स्वयं के आश्रय से भी कुछ काम करते अगर उसी प्रत्यय के सारे काम करेंगे तो फिर ये आकर के क्या काम करेगा यानी पिता के आश्रय से भी कुछ काम करेंगे पुत्र और पुत्र अपने आश्रय से कुछ काम करेगा पिता के नाम से कुछ काम करेगा कुछ अपने नाम से कुछ काम करेगा सारे पिता के नाम से करे तो फिर पुत्र का वह व्यर्थ हो गया पिता ही करे ना फिर छा प्रत्यय करे सारे काम अपने नाम से लेकिन उसके स्थान पर यह आया है तो उसके भी कुछ काम करेगा और अपने भी कुछ काम करेगा तो यहां पर उसके कुछ काम होंगे इसके कुछ काम होंगे इसलिए यहां पर ये जो ये जो देख रहे हैं इसका खुद का अपना देख रहे हैं और प्रत्यय उसका माना जाएगा प्रत्यय उसका मान करके और ये जो है अजादी इसका मान रहे हैं ऐसा है राजेश जी स्पष्ट हो रहा है जी जी में तो प्रत्यय ही लेंगे नहीं यह तो स्थानीय तो छाछ छा मानेंगे छा प्रत्यय मानेंगे छा के जैसे छा प्रत्यय था ऐसे ये भी प्रत्यय है तो उसका आश्रय वो क्या था छा प्रत्यय इसको प्रत्यय मान लिया और प्रत्यय मान के वो एक काम हो गया अब दूसरा काम है आजादी और आजादी जो है इसका मान लेंगे ऐसा पकड़ में आ रहा है राजेश जी बोलिए जल्दी नहीं आया तो आए बोलिए छह में जो पहले पहले मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिएगा अगर समझ में नहीं आए तो नहीं आया बोलिएगा तो मैं अगला उत्तर दूंगा जी आपका जो अभी वर्णन समझ में नहीं है आए, आए, मेरा प्रश्न का उत्तर दिया जो मैंने कहा है कुछ उसके आश्रय से काम होते हैं कुछ इसके आश्रय से काम होते हैं यह बात समझ में आई या नहीं आई नहीं आए तो नहीं आई बोलिएगा आइए तो आइए बोलिएगा तो मैं अगला उत्तर दूंगा ना हाँ ये बात तो समझ में आई है ना और जो समझ में नहीं आया है उसको आगे के लिए रख दीजिएगा ना आगे अपने आप समझ में आ जाएगा अभी तो आपको मान करके चलना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा आप सारे सारा महाभाष्य पढ़ाना पड़ेगा आप यहां पर वो, वो जो शंका समाधान है ना द्वितीय वृत्ति में शंका है संक्षेप शंका और महाभाष्य में विस्तार से शंका है तो ये शंका समाधान का विषय नहीं यहां पर तो केवल प्रक्रिया को समझना है यहां तो आपको मान करके चलना है कि मैंने बताया आपको कि कुछ पर, आ, उसके आश्रय से कुछ काम होंगे कुछ इसके आश्रय से काम होंगे बस इतना ही मान करके चले चलना है क्यों ऐसा हो रहा है क्यों इसको इस तरह माना जा रहा है यह सब शंका समाधान में आगे समझ में आ जाएगा आपको अपने आप चले हम आगे ओम भगवान हाँ तो अब आगे देखिएगा हम पहुंचे हैं यशिभम से भा नाम रख दिया भा नाम रख करके हम आगे काम करेंगे थोड़ा सा रह गया है आ, मैं सोच रहा था आज पूरा करेंगे लेकिन समय बहुत हो गया आपका साढ़े दस हो रहा है तो इसको यहीं पर विराम देम भगवान हाँ जी तो इसको अच्छी तरह समझ कर क्या फिर किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो उसके बारे में हम विचार करेंगे समझेंगे क्योंकि अंतिम स्थिति तक पहुंच गए हम बस केवल थोड़ा सा काम रह गया उसको करते ही शब्द की सिद्धि पूरी हो जाती है लेकिन वो प्रक्रिया हम कल समझेंगे तो जो जो मैंने बात बताई आपको आ, वो जो ऊपर प्रसंग में शेषे क्या होता है चातुरार्थिक क्या होता है अस्थ्यापत्यम क्या होता है जो मैंने बात बताई आपको सबको दोबारा सुनिए रिकॉर्डिंग को सुनिएगा और सुन करके समझ लीजिएगा ताकि आगे के लिए काम आसान होता जाएगा तो ओंकार करते हैं कल मिलेंगे ओम शांति शांति शांति ही। नमो नम